श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गौरी माँ इस विग्रह रूपी दामोदर के प्रति प्रीति के साथ ही उनमें जीव रूपी दामोदर के प्रति भी प्रीति थी उनकी सहजता उन्हें आत्मविस्मृत कर डालती थी एक दिन प्रातः काल गंगा स्नान को जाने पर उन्होंने देखा एक लड़की गंगा के प्रवाह में बही जा रही है तथा तट पर के लोग उसे बचाने के लिए कुछ भी न कर केवल वृथा हाय हाय किए जा रहे हैं गौरी माँ गरज उठी एक व्यक्ति डूबा जा रहा है और ये मर्द लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं साथ ही वे आंचल को कमर में बांधकर पानी में उतर पड़ी हृदय के आवेग में वे फूल ही गई कि उन्हें तैरना नहीं आता अस्तु यह देखकर दूसरे लोगों ने जाकर बालिका की प्राण रक्षा की एक रात गौरी माँ आश्रम वासनियों को पुराणों की कथाएं सुना रही थी ऐसे समय समीप के ही एक घर से किसी नारी का आर्थ ना सुनाई देने लगा गौरी मां ने तुरंत हाथ में एक लाठी ली और उस संकट में पड़ी स्त्री को बचाने निकल पड़ी उन्हें इस प्रकार दूसरे के घर किया उन्होंने पाया कि उनका सत्य है। एक बहु पर अत्याचार किया जा रहा है तब उन्होंने घर के मालिकों को कानून और अदालत का भय दिखाकर उस महिला को छुड़ाया फिर पुलिस की सहायता से उसे उसके मा के छोड़ आई बाद में उसके ससुराल वालों ने गौरी को ही मध्यस्थ बनाकर माफी मांगी और बहू को पुनः घर ले आए। उस समय उन्होंने उन लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, दूसरे की लड़की को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाए हो उसके भी अपनी ही बेटी के समान प्रेम से देखभाल करना एक बार गया धाम में वहां के पंडालों कुछ महिला यात्रियों को घर में बंद करके उनसे धन उगाहने का प्रयत्न कर रहे थे यह समाचार पाते ही गौरी मां ने पुलिस की सहायता लेकर बड़ी युक्ति के सहारे उनका उद्धार किया अन्य प्राणियों का दुख देखकर भी वे द्रवित हो जाती थी एक बार कुछ बंदर पता नहीं कैसे एक कुत्ते के बच्चे को एक घर की छत पर उठा ले गए और उस पर नोज खोज करने लगे गौरी माँ ने देखा कि उस किले की मृत्यु अवश्यंभावी है परंतु तो छत पर जाने को सीढ़ी नहीं है और कोई उपाय न देकर उन्होंने हाथ में लाठी ली और बंदरों की घुड़की पर ध्यान न देते हुए अपना जीवन खतरे में डालकर पड़ोस के मकान की टूटी हुई दीवार के सहारे किसी प्रकार उस छत पर पहुंची तथा पिल्ले को अपने आंचल में बांधकर नीचे उतारा आश्रम की गाय घोड़े आदि के प्रति भी उनकी वैसी ही सहानुभूति थी नौकर की अनुपस्थिति में वे स्वयं ही यथा समय उनका आहार पहुंचा आती थी घोड़े की मालिश आदि ठीक ठीक हुई या नहीं इसकी भी वे खबर लगती तथा तो गाय की सेवा देवी ज्ञान से करती थी उनकी वेशभूषा में कोई आलम्बर नहीं था सभी विषयों में मानो वे उदासीन थी दिखाई पड़ती थी जो कुछ भी साज सज्जा या भोग राग की व्यवस्था होती वह केवल दामोदर के लिए ही हुआ करती थी उनके अपने उपयोग के लिए केवल लाल चौड़े किनारे वाली साधारण सी साड़ी तथा की दो चूड़िया ही पर्याप्त थी भक्त लोग यदि मूल्यवान वस्त्र आदि लाते वे आपत्ति करती कभी उनके बहुत दबाव डालने पर उसे लेती और पोटली बनाकर भंडार में रख देती प्रेम से दी हुई चीज की ऐसी गति देख भक्तगण भविष्य के लिए सावधान हो जाते थे माता जी की वे भगवती ज्ञान से पूजा करती थी वे उनके लिए विविध वस्तुएं ले आती तथा उनके समीप बैठकर बड़ी देर तक उनके श्रीमुख से निकली वाणी का करती। माता जी का प्रत्येक उपदेश वे आदेश के रूप में स्वीकार करती थी जैसे वे स्वयं उन्हें देवी के रूप में देखती थी वैसे ही दूसरे लोग भी उनके प्रति वही भाव रखे इस बारे में भी वे प्रयत्नशील रहती थे एक बार विष्णुपुर रेलवे स्टेशन पर माताजी के दर्शनों को उत्सुक उत्तर प्रदेशी कुलियों से उन्होंने कहा कि माताजी साक्षात जानकी माई हैं जिसके फलस्वरूप उन लोगों ने सरल विश्वासपूर्वक उन्हें प्रणाम आदि किया तथा विदा लेते समय जानकी माई की जय ध्वनि से उस स्थान को गुंजा दिया गौरी मां अनेक बार जयराम बाटी गई थी माँ के संबंधियों के प्रति उनके हृदय में विशेष प्रेम था कोई दीक्षा मांगने आता तो वे उसे माताजी के समीप पहुंचा दिया करती थी माताजी भी उन पर प्रसन्न थी तथा कहा करती थी जो के के आश्रम के दीपक की बत्ती तक को बढ़ा देगा, उसकी वैकुंठ प्राप्ति निश्चित है गौरी माँ की क्षमता के उदाहरण स्वरूप एक घटना का उल्लेख ही संभवतः पर्याप्त होगा एक दिन शारदेश्वरी आश्रम के लिए धन संग्रह करने के निमित्त बाहर निकलने के पहले सर मन्मथ मुखोपाध्याय श्री यतीन्द्रनाथ बोस के मकान पर गए वार्तालाप के प्रसंग में गौरी माँ का उल्लेख करते हुए यतीन्द्रनाथ ने कहा माताजी ने महिला ले होकर भी जो कुछ किया वह सचमुच ही विस्मयजनक है उन्होंने सर्वप्रथम जब मुझसे जमीन खरीदने की बात कही थी तब तो मैं सोच में भी नहीं सका था कि अंत में आश्रम इतना विशाल हो जाएगा इसी बात पर और भी जोर देते हुए मनमथ बोले महिलाओं की तो बात ही क्या है महाशय ऐसे पुरुष भी कितने हैं जो अकेले ऐसा कार्य कर सकते यहां रखना होगा कि जिस समय उनकी यह कार्य क्षमता एवं दक्षता वंगे समाज को आश्चर्यचकित कर रही थी उस समय बंगाल की नारियां पूर्व महिला अंत पुरचारिणी आदि शब्दों से ही उल्लिखित हुआ करती थी जब गौरी माँ के जीवन का अंतिम पर्व आ पहुंचा आयु में वृद्धि के साथ साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था तथा तो दुर्बलता बढ़ती जा रही थी चिकित्सकों ने उन्हें किसी स्वास्थ्यवर्धक स्थान में ले जाने का परामर्श दिया तदनुसार गिडीह जैसे स्थानों को जाने की बात हुई परंतु वे राजी नहीं हुई उनका कहना था इस वृद्धाश्रम में मैं तीर्थ स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य गंगा रहित स्थान में नहीं जाऊंगी इसीलिए उन्हें वैद्यनाथ धाम तथा नवदीप ले जाया गया बाद में कलकत्ता लौटकर वे इतनी दुर्बल होती गई कि धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलने में भी अक्षम होने लगी ऐसी अवस्था में भी वे डॉक्टर की दवा का सेवन नहीं करती थी हाँ कभी कभी आयुर्वेदिक औषधि ले लिया करती थी तथापि सौभाग्य की बात यह थी कि जीवन के अंत तक उन्हें वार्धक जनित दुर्बलता के अतिरिक्त और कोई विशेष कष्ट नहीं था यह दुर्बलता बढ़ती ही जा रही थी पर ऐसी अवस्था में भी करुणा से सबके सब मना करने पर भी दूसरों की सहायता से नीचे आकर उन्हें दर्शन दिया करती थी उनके जीवन के अंतिम कुछ दिन सदा भाव राज्य में दामोदर के सान्निध्य में ही व्यतीत हुआ कभी वे उनके साथ बातें करती तो कभी उन पर फूल बिखेरती कभी कभी तो भावावेश में उनके मुखमंडल पर दिव्य प्रभाव प्रस्फुटित हो उठती उन्नीस सौ अड़तीस ईस्वी शिव चतुर्दशी के दिन उन्होंने बता, बताया ठाकुर डोर खींच रहे हैं एक बार उसी डोर से खींचकर गौरिमा दक्षिणेश्वर पहुंची थी और इस बार का खिंचाव उस नित्य मिलन का ही द्योतक है इस विषय में किसी को भी संदेह नहीं रहा अपराध में उन्होंने कहा मुझे अच्छी तरह सजा दो सजाना हो जाने पर बोली देखो मैं कितने सुंदर ढंग से सजी हूं रात्रि के अंतिम पहर में उन्होंने दामोदर को मंगाया तथा आग्रह दर्शन करने के बाद थोड़ी देर तक सीने से लगाए रखा फिर शुभ ब्राह्म मुहूर्त के समय दामोदर का भार दूसरे पर अर्पित करके गौरी माँ दायित्व से मुक्त हुई अगला दिन मंगलवार अच्छी तरह बीत गया आश्रम के अंत्यवासीगण कुछ हद तक आश्वस्त हुई परंतु रात को मंदिर में भोगराग आदि समाप्त हो जाने के बाद जब आश्रम वासनियों ने के मन में धीरे धीरे शांति छाने लगी उस समय रात के आठ बजकर पंद्रह मिनट पर गौरी माँ चीर शांति में निमग्न हो गई।